प्रश्नोत्तर दीपमाला जिज्ञासा आजकल बच्चों में बढ़ती कुप्रवृत्ति को कैसे रोका जाए समाधान सबसे पहले पालकों को यह सोचना होगा कि क्या वे बच्चों के लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं आप बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं पहले आपको वैसा बनना पड़ेगा गर्भवती होते ही माता को खाने सुनने और देखने आदि सभी विषयों में सावधान हो जाना चाहिएगा माता यदि टीवी देखेगी तो बच्चा गलत संस्कार ग्रहण करेगा ही आज का समाज बच्चों के लिए केवल मोह कर सकता है और कुछ नहीं यदि आप अपने बच्चों को सुबह चार बजे उठाना चाहते हैं तो आपको भी सुबह चार बजे उठना पड़ेगा पहले स्वयं कुछ त्याग करो तो बच्चा आपका कहना मान सकता है अन्यथा नहीं एक लड़के को खांसी बहुत आती थी उसकी माता उसे वैद्य जी के पास ले गई वैद्य जी ने उसे दवा दी और माता से कहा कि इसको मीठा नहीं देना अन्यथा खांसी दूर नहीं होगी माता के रोकने पर भी वह बालक कहीं ना कहीं से मीठा खा ही लेता था माता कहते कहते हैरान हो गई बच्चा कहना मानता ही न था एक दिन रविवार को माता बालक को लेकर एक महात्मा के पास गई उनसे बच्चे की समस्या बताई महात्मा ने उसे अगले रविवार को आने के लिए कहा सात दिन बाद जब माता फिर बच्चे को महात्मा के पास ले गई तो उन्होंने बच्चे से पूछा बेटा क्या तुम्हें खांसी आती है बच्चे के हामी भरने पर महात्मा ने पूछा क्या तुम मिठाई खाते हो बच्चे ने हाँ कहा तो महात्मा बोले यदि तुम मेरी बात मानकर मीठा छोड़ दो तो तुम्हारी खांसी दूर हो जाएगी बच्चा बात मान गया और खांसी दूर हो गई माता ने बाद में आकर महात्मा से पूछा कि केवल इतना ही उपदेश करना था तो पहले रविवार को ही क्यों नहीं कर दिया तब महात्मा बोले उपदेश तो तुमने भी इसको बहुत दिए पर इसने बात क्यों नहीं मानी मैंने पहले रविवार को इसे इसलिए उपदेश नहीं किया क्योंकि तब मैं स्वयं मीठा खाता था पर उसके बाद बालक के निमित्त से मैंने उसका त्याग कर दिया इसीलिए मेरी वाड़ी में ताकत आ गई तो बालक ने भी मान लिया बालक के भीतर भी मीठे को त्याग करने की शक्ति आ गई आजकल माता पिता बालक के लिए कौन सा त्याग करते हैं यदि बालक किसी से गाली ना सुने तो वह गाली कैसे देगा मनुष्य का बालक पशु के बालक के समान नहीं है वह तो जैसा देखेगा वैसा करेगा जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा यह सारी बातें विचारणी हैं इस समय ऐसी समस्या है कि माता पिता का बालकों से कोई संबंध ही नहीं है बालक की कोई समस्या हो तो वह माता पिता से बता नहीं सकता इससे बड़ी और कौन सी विडम्बना होगी माता पिता से बड़ा हितैसी अन्य कोई होता है पर जब वह अपनी समस्या ही बता नहीं सकता तो उनका उपदेश भला क्या गृहित करेगा मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन बालकों को बालक के विषय में चिंता है उनको बालक के लिए त्याग करना चाहिए तभी बालक में ताकत आएगी उसके संकल्प में भी ताकत आएगी और शरीर में भी तब आप निश्चित ही उसमें परिवर्तन कर सकते हैं जब तक आप बालक का मन अपने हाथ में नहीं लेते तब तक आप अपनी बात उससे नहीं मनवा सकते और बालक भी तब तक अपना मन आपको नहीं देता जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि ये हमारे सच्चे हितैषी हैं बस इतनी ही कला है इसके बाद बालक से कहो कि 24 घंटे यहीं खड़े रहो तो वह वहाँ खड़ा ही रहेगा वह इतना आज्ञा पालक हो जाता है आपका उसके साथ अपनत्व जम जाना चाहिए इस विषय में माता पिता सावधान रहेंगे तो बच्चों में कुप्रवृत्ति की संभावना समाप्त हो सकती है